श्रावण मसहात्म विंशोध्याय श्रावण मास में त्रयोदशी और चतुर्दशी को किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन ईश्वर उवाच तयोदशी दिने कृत्यं कथयामी तवाग्रता अत्रंग पूजनीय षोशरुपचारक अशोक मालती पुष्प पद्म देव प्रिय पुष्पे तथा नैरपि कौसुम्भैर्वकुल पुष्प तथान्य माधक रक्ताक्षतगंध्रव्ये सौगंधिक शुभ पुष्टिजन कैर्द्रव्यो तो वृद्धि करे पर ईश्वर बोले हे शरत कुमार अब मैं आपके समक्ष त्रयोदशी तिथि का कृत्य कहता हूँ इस दिन सोलह उपचारों से कामदेव का पूजन करना चाहिए अशोक मालती पुष्प देवताओं को प्रिय कमल कौ कौशुभ तथा बकुल पुष्पों और अन्य प्रकार के भी सुगंधित पुष्पों रक्त अक्षत पीले चंदन शुभ सुगंधित द्रव्यों एवं पुष्टि प्रदान करने वाले तथा तेज की वृद्धि करने वाले अन्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए अर्पये तांबूले नैवेद्यम अर्पयेच्च तांबूल मुखरोचकूलेोजद्रव्यम चिकण क्रमुक चूर्णक जाति जाति तथा लवंगेलाकेकेलबीज सेकल लघु स्वर्ण्या पत्रण कर्पूर केसर तथा जाता नागवल्ली धला चेतवर्णा पक्वा जीर्णा चृढ़ा च रसयुक्ता देयानी देयानि ये संबरिष नैवेद्य और मुख के लिए रोचक तांबूल अर्पित करना चाहिए तांबूल में चिकनी उत्तम सुपारी खैर चूना जावित्री जायफल लवंग इलायची नारिकेल बीज के छोटे टुकड़े सोने तथा चांदी के पत्र तब तक कपूर और केसर इन पदार्थों को मिलाना चाहिए मगध देश में उत्पन्न होने वाले श्वेतवर्ण पके हुए पुराने दृढ़ तथा रथमय तांबूल, संभरासुर के शत्रु कामदेव की प्रसन्नता के लिए अर्पित करना चाहिए माक्षी कमल सारेण निर्मिता वर्तभी नीराज चितिभव पुष्पाजलिमतार्पय तत्पश्चात मोम से बनाई गई बत्तियों से कामदेव का निराजन करे और पुनः पुष्पांजलि प्रदान करे प्राथय कथयाम्य हम सर्वोपमान सौंदर्य प्रद्युनाख्योम हरे सुत मीन केतन कंदर्प का का नंगा मनथस्तथा काम संभूत ध्यके मनोभव रीन स्तनयो पत्रविका यस्य कस्तुया शोभते परीरंभा पुष्पन्वरारे कुसुमेशो रते पते मकर पचे सो मदन देवानाम कार्य सिद्ध्यथम शिवक्षिप्त हुसन परोपकार सीमान धन्यस्तेन कर्मणाम इसके बाद उनके नामों से प्रार्थना करें मैं उन नामों को कहता हूँ समस्त उप नामों में सुंदर एवं भगवान का पुत्र प्रद्युम्न मीनकेतन कंदर्पक अनंग मनमत मार कामात्म संभूत झसकेतु और मनोभव कस्तूरी से सुशोभित जिसका वृक्षस्थल आलिंगन के चिन्हों से अलंकृत है हे पुष्पधनवन हे संबरासुर के शत्रु हे कुसुमेश हे रतिपते हे मकरध्वज हे पंचेश हे मदन हे स्मर हे सुंदर देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आप शिवजी के द्वारा दग्ध हो गए उसी कार्य से आप परोपकार की मर्यादा कहे जाते हैं निमित्तमात्र विजये वसंतस्य सहायता तन्मनोरजने सक्रिष्ते दिवा निशे स्वदभ्रंसने यस्मा तपस्वीभ्यो विभेति सह तदन्य शंभुना कॉण्यो विरुद्धे तृढ़ मानस आपके दिग्विजय करने में वसंत की सहायता निमित्तमात्र है इंद्र दिन रात आपका मनोरंजन करने में लगे रहते हैं क्योंकि अपने पद से त्युत होने की शंका में वे तपस्वियों से भयभीत रहते हैं आपके अतिरिक्त दृढ़ मन वाला दूसरा कौन है जो शिव जी से विरोध कर सकता है परब्रह्मानंद समानंद समानंदत्र कह महामोह सैन्य सुत्वाद शह को शिविर के समान आनंद देने वाला आपके अतिरिक्त दूसरा कौन है तथा महामोह की सेनाओं में आपके समान तेजस्वी कौन है अनरुद्ध पति कृष्णात्मजो सुर प्रभो मलयाचल संभूत चंदनागुरुआसिता अनिरुद्ध के स्वामी और मलयिरी पर उत्पन्न चंदन तथा अगर से सुवासित विग्रह वाले जो देवेश कृष्ण पुत्र हैं वह आप ही हैं दक्षिणादिंगमता तरी स्वाम्हाजस्ते जगज्ज सरसुधांसुसन्मिजगत्सर्जन कारण नाथ तदस्त्र परमोघमतिदूरघम्छिदाकुमति प्रतिता सुकुमर श्रुतमी निःसम्क्षोभ कारण स्वतुल्यस्य पदार्थस्य दर्शना साधकम हे शरदकालीन चंद्रमा के उत्तम मित्र हे जगत की सृष्टि के कारण जगत पर विजय के समय दक्षिण दिशा तथा पवन देव आपके सहायक थे हे नाथ आपका अस्त्र महान निष्फल न होने वाला अत्यंत दूर तक जाने वाला मर्मस्थल का छेदन करने वाला करुणाशून्य तथा प्रकृति प्रतिकार रहित है सुना गया है कि वह अत्यंत कोमल होते हुए भी महान छोप करने वाला और अपने तुल्य पदार्थ को भी दर्शन मात्र से ही क्षुभित करने वाला है प्रवृत्तिर्मुख्यालकार जगज्जे श्रेष्ठाया दिवा उपहास्या ब्रह्म कन्यालम पटो भूतृदाशक्त हरिस्मृत परदार कलंकन अस्पृभ्य शिवो य स्वक्तियामेव बहु काल जवाय दुष्कर्मनंद्रो गौतमश वधं प्रति जिजराजों गुरोर्भारा बलावापहार विश्वामिस्तपो भ्रष्ट के कार्यूयशा उक्ताध्यत किं बभुक्न मानदास लोकेद्राणा वशुवर्तिन तस्मा प्रसिद्ध भगवन् कृतिया पूजिया नयाम जगत पर विजय करने में सहायक होने से प्रवित्ति ही आपका मुख्य अलंकार है हे विभो आपने सभी श्रेष्ठ देवताओं को उपहास के योग्य बना दिया क्योंकि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री में कामाशक्त हो गए विष्णु जी वृंदावन में अनुरक्त कहे गए हैं और शिव जी पर स्त्री के कलंक के कारण अस्पृश्य हो गए हे मानद यह वर्णन मैंने मुख्य रूप से किया है अधिक कहने से क्या लाभ इस लोक में अपने वश में रहने वाले ब्राह्मण विले हैं अतः हे भगवन इसकी गई इस की गई पूजा से आप प्रसन्न हो पूजिता श्रावण शुक्ल त्रयोदश मनोभव प्रवृत्ते लंपट साष्टिम दधा निवित मार्ग नेत स्विकार स काम सेम्यापयोधरा शरपूर्णसुधार्मे वना कमल क्षण लंबातिलीलकुरेशोप्तुल्भा गतिर्जीतकुंजरा कामाराजिता स्वास्थ पलासा शोभना बृहत्ूण्य पंबुको बृहज्जघनशो बिंबोष सि सीहकट्य नारा लूषिता नरोक्लपक्षेत्रोदशा ददाती चुता श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पूजा प्राप्त करके कामदेव प्रवृत्ति मार्ग के विषयाशक्त व्यक्ति को अधिक पराक्रम तथा शक्ति प्रदान करते हैं और नवृत्ति मार्ग में संलग्न व्यक्ति से अपने विकार को हर लेते हैं श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में अपनी पूजा के द्वारा संतुष्ट होकर ये कामदेव सकाम पुरुष को अनेक प्रकार के अलंकारों से भूषित तथा मनोरम स्त्रियां प्रदान करते हैं और दीर्घ गुणों से संपन्न सुख देने वाले तथा श्रेष्ठ वंश परंपरा वाले अनेक पुत्र देते हैं कर्तव्यम यत्रयोदस्याम ए ते कथित शुभम अतः परम चतुर्दश्याम कर्तव्यम शुणुमानद हे भारत त्रयोदशी तिथि का जो शुभ कृत्य है उसे मैंने कह दिया अब चतुर्दशी तिथि में जो करना चाहिए उसे सुनिए अष्टम्याम कथित देव्या पवित्रारोपणम तव तथे न कृतम तर् चतुर्दश्याम तुकारिये अष्टमी को देवी का पवित्रारोपण करने को मैंने आपसे कहा है वह यदि उस दिन न किया गया हो तो चतुर्दशी के दिन पवित्रक धारण कराए पवित्र तो त्रिने चतुर्दश्याम समर्पये पवित्र साधन सर्वं देवी विष्णु पवित्रवत उह परम कर्तव्य प्राथनादीसुना सेवागमे मैया प्रोक्त जात्म विकल्पा कशिदस्तीह विशेषस्तमते चतुर्दशी तिथि कोिनेत्रशिव को, को पवित्र अर्पण करना चाहिए इसमें पवित्रक धारण कराने की विधि देवी तथा विष्णु की पवित्रक विधि के ही समान है केवल प्रार्थना तथा नाम आदि में अंतर कर लेना चाहिए शैव आगम तथा जाबाल आदि ग्रंथों में इसकी जो विधि है उसी को मैंने कहा है विकल्प से इसमें जो कुछ विशेष है उसे मैं आपको बताता हूँ एकादशाथवाय स्त्री शता चार युक्तया पंचाश्ता वाकर्तव्यंतुल्यग्रंथ्यरालक द्वादांगुमी तथा चाष्टांगुला लिंग विस्तार चतुरांगुिका अर्पय्चिव दुष्ट विधि पूर्वोक ही फलादी अन्ते कैलासुया एक तत्कथ में क्षति ही यारह अथवा अड़तीस अथवा पचास तारों का समान ग्रंथि तथा समान अंतराल ग्रंथियों के बीच की दूरी वाला पवित्रक बनाना चाहिए पवित्रक बारह अंगुल प्रमाण के आठ अंगुल प्रमाण के चार अंगुल प्रमाण के अथवा पूजित शिवलिंग के विस्तार के प्रभाव वाले बनाकर शिवजी जी की प्रसन्नता के लिए अर्पण कर देने चाहिए विधि पहले बताई गई है फल आदि पहले कहे जा चुके हैं जो इस व्रत को करता है वह कैलाश लोक प्राप्त करता है हे मैंने यह सब आपसे कह दिया अब आप और क्या सुनना चाहते हैं इति श्री स्कंद पुराणे ईश्वर सनत कुमार संवादे श्रावण मास महात्मे त्रयोदशी चतुर्दशी कर्तव्य कथनम नामोध्या